आपको यह परम दुष्कृत का ही फल प्राप्त हुआ है अब यहाँ पर जो भी पाप किया है उसका फल भोगिए। तो फिर इसका अपमान करके बड़ा भारी अपकार किया है यही कारण है की आपके कानों का कृंतन हुआ है तुम्हारे यश का अपहरण करके मैंने ओझ से तुम्हारी चूड़ामनी का अपहरण किया है यह तुम देख लो इतना कहकर उन महात्मा भ्रिगु ने बाध चढ़ा करशुर के समीप में उपागत हो गयी थी उस मुनि कुमार के इस कर्म का अभिवीक्षण करके वह के वंश के धारण करने वाले सहस्त्रा अर्जुन युद्ध को तैयार हो गया था वह कार्तवीर राजा आयुद्ध ग्रहण करके युद्ध में उस द्विज सुत को जिसको वह अपना शत्रु समझता था मारने के लिए हो गया था। शूल, शक्ति, गदा, चक्र, खंड, और तोमर तथा नाना प्रकार के प्रहरनों से उस कार्तवीर्य द्विज्वर के पुत्र परशुराम पर प्रहार किए थे किंतु परशुराम ने उनके द्वारा जो भी अस्त्रों का प्रक्षेप किया गया था वे सब बहुत ही लाघव से उन सबको काट दिया था और जब तक वे अस्त्र लक्ष्य तक पहुँचने भी नहीं पाए थे तभी तक बीच में ही अपने वानों के द्वारा उन सबको राम ने काट कर छोड़ दिया था राम ने अपने वारुण अस्त्र के द्वारा शीघ्र ही उस आग्नेय अस्त्र का शमन कर दिया था फिर राजा ने गंधर्व अस्त्र को छोड़ा था और वायव्य अस्त्र से विभु परशुराम के ऊपर प्रहार किया था हे भूपते अपने गरुड़ अस्त्र के द्वारा उस नागास्त्र का नागा कर हुआ करता था इसका प्रयोग मंत्रोच्चारण के ही साथ हुआ करता था इस शूल का ग्रहण राजा कार्तवीर्य ने पराम जी के वध करने के लिए किया था वह शूल बड़ा ही तेज से युक्त था सैकड़ो सूर्यों की आभा के ही समान उसकी आभा थी और यह ऐसा था कि जिसका प्रयोग किसी प्रकार से भी निवारित नहीं किया जा सकता था ने अपने संपूर्ण बल के द्वारा परशुराम का उद्देश्य करके इसको फेंका था हे महीपते वह शूल भार्गवेंद्र के मस्तक पर गिरा था उस शूल के प्रहार से उस समय में परशुराम बहुत व्यथित हो गए थे और हे राजेंद्र उनको इसके प्रबल प्रहार से मूर्छा हो गई थी वे श्री हरि का स्मरण करते हुए भूमि पर गिर गए थे वहां पर जिस समय में परशुराम भूमि पर गिर गए थे उस समय में समस्त देवगण महान भय से समाकुल हो गए थे और वे सब ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को अपने आगे करके वहाँ पर समागत हो गए थे भगवान शंकर तो महाज्ञानी थे और मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले साक्षात प्रभु थे उन्होंने तुरंत ही अपनी संजीवनी विद्या से भार्गव को जीवन प्रदान करके जीवित कर दिया था परशुराम जी को जब चेतना प्राप्त हो गई थी तो संभल खड़े हुए थे और उन्होंने अपने आगे सभी को देखा था। हे राजेंद्र उन्होंने ब्रह्मा आदिक उन महान देवों के चरणों में बड़े ही भक्ति के भाव से प्रणाम किया था भार्गवेंद्र के द्वारा उनकी स्तुति की गई थी और फिर वे सभी सुरगण तुरंत ही अंतरहित हो गए थे उन परशुराम प्रभु ने जल का आचमन करके उस समय में उस कवच का जाप किया था और होकर वे उठ खड़े हुए थे उस समय में में उनके नेत्रों में ऐसा अद्भुत तेज हो गया था जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे चक्षु से सबको दग्ध ही कर रहे हों उन भार्गव ने भगवान शिव के द्वारा कृपा करके प्रदान किए पाशुपत अस्त्र का स्मरण किया था उस पाशुपत अस्त्र ने महान बलवान उस कार्तवीर को तुरंत ही संहरित कर दिया था अर्थात मार गिराया था वे राजा दत्तात्रेय मुनि का परम भक्त था और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में प्रविष्ट हो गया था और सहस्त्रों बाहुओं के द्वारा आनंद करने वाला उसका शरीर भस्म सात हो गया था श्री वशिष्ठ जी ने कहा उसके पुत्रों ने जब ये महान घोर अपने पिता का वत देखा था तो उन सौ पुत्रों ने पृथक पृथक अपने सैन्य बल लेकर अतीव उग्र भार्गव का वारण किया था वे सभी युद्ध करने में अत्यंत दुर्मत थे और सबके साथ एक-एक सेना से देखा था की उसके सभी पुत्र बड़े शुर हैं और रण करने में बहुत कुशल है तब उन्होंने अपना फर्शा उठा लिया था और उन सबके साथ युद्ध क्षेत्र में घोर युद्ध किया था भगवान राम ने सो अक्षोहिणियों से संयुक्त उस समग्र सेना को बड़ी ही त्वरा से युक्त होकर दो ही मुहूर्त के समय में विहनन करके मार गिराया था। था महान वीर्य से सम्मत, उन्होंने जब यह देखा था कि परशुराम ने अपने कुठार के द्वारा खेल ही खेल में लीला से ही बिना कुछ अधिक आयास किए संपूर्ण अपनी सेना को मारकर समाप्त कर दिया है तो सबने बड़ा भारी घोर युद्ध किया था महान आत्मा वाले भार्गव के चारो और विविध प्रकार के दिव्य अस्त्रों के द्वारा प्रहार करते हुए उन महान ओज वालों ने सबने एक सा बना लिया था। सब से वे साक्षात भगवान परम सुशोभित हुए थे जिस तरह से समस्त नो के चक्र के मध्य में स्थित नाभी शोभा दिया करती है उस संग्राम भूमि में परशुराम नृत्य करते हुए जैसे परमाधिक शोभा को प्राप्त हुए थे और 100 वे की में, गोपियों के समुदाय के मध्य में महाराज के समय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और उनके चारों ओर गोपांगना परिभ्रमण कर रही थी ऐसी उनकी शोभा हो रही थी उस समय सब जिनमें कर, कर रहे थे इस प्रकार जो शस्त्रों का पात उनके ऊपर हो रहा था तब वे परशुराम उस शरों की वृष्टि में उठकर खड़े हो गए थे और उनकी ध्वनि हंकार करने वाली थी तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मैं स्वर्ग का ही स्पर्श कर रही हूं, उनके शरों के क्षत ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे नृत्य गीत करने वाले के दंतों और नखों के पातों के ही चिन्ह दिखाई दे रहे हूँ वे शस्त्रों से क्षत अंगों वाले क्रंदन कर रहे थे मानो कोई गीतों के गान में विज्ञ पुरुष गान कर रहे हूँ इसी रीति से उन नृपो के साथ युद्ध का मंडल प्रवृत्त हुआ था जिसको देवगण अत्यंत विस्मित नेत्रों वाले होकर देख रहे थे इसके अनंतर प्रभु राम ने धनुष ग्रहण करके विविध अस्त्रों के समुदाय से उन राजा के पुत्रों का रण में हनन करने की इच्छा वाला होकर वे था वे सौ वीर थे उनमें से एक एक को पकड़ कर उन्होंने मार डाला था उस समय में केवल उनमें से पांच ही बच गए थे जो वहा से भाग गए थे उन पांचों का धैर्य टूट गया था उनके नाम शूर व्रिश, किनको भी वहां नहीं देखा था तात्पर्य यह है की सबको अपनी रक्षा की पड़ी थी और कोई भी किसी को न देख पाया था भगवान परशुराम ने भी उस रण में उस सम्पूर्ण नृपो के चक्र का हनन कर दिया था तथा जो राजा की सहायता करने के के के लिए वहां उपगत हुआ था, था। उसका भी हनन कर डाला था। फिर यह अक्रित के साथ रहकर नर्मदा नदी के समीप में समागत हुए थे और उस नदी में इन्होंने स्नान किया था वहां पर स्नान करके अपना दैनिक कृत्य समाप्त किया था तथा फिर भगवान वृषभ ध्वज का भली भांति अर्चन किया था इसके उपरांत कैलाश के निवासी प्रभु शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां से परशुराम जी ने प्रस्थान किया था अपने मन के ही समान शीघ्र गमन करने वाले परशुराम जी अपने पालित शिष्य के साथ गुरु पत्नी जगदम्बा उमा देवी और उनके दोनों पुत्र स्कंद और विनायक के दर्शनार्थ वह महात्मा वहाँ पर गए थे अपने संपूर्ण कार्यो में सफल होकर समस्त क्षत्रिय शत्रुओं को निहत करके बड़ी ही प्रसन्नता से युक्त होते हुए उसी क्षण में कैलाश गिरी पर पहुंच गए थे और भगवान शंकर की अलका नाम वाली नगरी को देखा था जो नगरी बहुत ही विशाल थी उस नगरी की छटा का वर्णन किया जाता है उस नगरी में अनेक भवन ऐसे बने हुए थे, जो नाना भांति के रत्नों से संयुक्त थे उन भवनों की शोभा से वह परम सुशोभित थी उसमें बहुत से यक्ष विद्यमान थे जो विचित्र प्रकार के भूषणों के धारण करने वाले तथा विविध स्वरूपों वाले थे इनसे भी उसकी बड़ी शोभा हो रही थी उस नगरी में बहुत तरह के वन और उपवन थे जिनमें अनेक प्रकार के वृक्ष थे वह नगरी अनेक विशाल वापियों से तथा तालाबों से भी परम सुशोभित थी उस पुरी का बाहरी सब ओर से सीता और अलकनंदा नाम वाली सुंदर सरिताओं से समावृत था वहाँ पर देवों की अंगनाए स्नान कर रही थी जिससे उनके अंगों में लगा हुआ कुमकुम छूट उनके जल में प्रवाहित हो रहा था उन सरिताओं में त्रिषा से विरहित करी बड़े ही आनंद से उनका जल पी रहे थे वहां पर जहां तहां संगीत की परम मधुर ध्वनिया सुनाई दे रही थी वहां पर बहुत से गंधर्वगण अप्सराओं को अपने साथ में लिए हुए निरंतर रंगरेलिया कर रहे थे भार्गव श्री परशुराम जी ने जिस समय में उस परम सुंदर पुरी का अवलोकन किया उनको अत्यंत हर्ष हुआ था इसके अनंतर वे उसके ऊपर गए थे जिस शिखर पर भगवान शिव का परम सुरम्य निवास करने का ग्रह था हे राजेंद्र वहाँ पर एक महान विशाल बहुत ही घनी छाया वाला वट का वृक्ष उन्होंने देखा था उस वट वृक्ष के नीचे एक आवास ग्रह बना हुआ था जो भली भांति सेवन करने के योग्य था और बड़े बड़े महान सिद्धिगणों से समन्वित था वहा पर उसका एक प्रकार उन्होंने देखा था जिसका मंडल एक योजन वाला था उस नगर में अनेक प्रकार के रतन खचित हो रहे थे तथा परम रम्य और चार प्रधान द्वारों से वे समन्वित था वहाँ सब और थे अब उन प्रधान गणों में नंदीश्वर महाकाल रक्ताक्ष और विक्टोदर थे इनके अतिरिक्त पिंगलाक्ष विरुपाक्ष, घटोदर मंदार भैरव बाण रुरु भैरव भी थे उन गणों में वीरभद्र चंड रिटी मुख भी थे वहां पर सिद्धेंद्राथ और रुद्र थे तथा विद्याधर और महोरक भी विद्यमान थे। वहाँ पर इन गणों के अतिरिक्त बहुत से पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्मराक्षस, बैताल दानवेंद्र और जटाजूटधारी बड़े बड़े योगेंद्र भी थे वहाँ उस शिव की नगरी में यक्ष किम पुरुष डाकिनी और योगिनिया भी थी इन सब का वहाँ पर परशुराम जी ने अवलोकन किया था भगवान शंकर के बाई और स्वामी कार्तिके और उनके दाई और विघ्नेश्वर विनायक विराजमान थे भार्गवेंद्र ने उन दोनों को प्रणाम किया था क्योंकि ये दोनों शिव के पुत्र शंकर के ही समान पराक्रम वाले थे इससे पूर्व परशुराम जी ने नंदी की आज्ञा ग्रहण करके ही उस पुर के अंदर प्रवेश किया था अंदर प्रवेश करने की आज्ञा पाकर उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई थी वहाँ पर भुवनों से सदावृत शिवजी के मंदिर का अवलोकन किया था यह मंदिर चार योजन के विस्तार वाला था वहाँ पर परम श्रेष्ठ पार्षद और क्षेत्रपाल भी समवस्थित थे ये लोग रत्न जनित सिंहासनों पर रत्नों के विविध भूषणों में विभूषित होकर विराजमान थे जिस समय में भार्गव शिव मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तब उन सबने इनसे पूछा था हे महाराज उस समय में विनायक ने उनसे यही कहा था कि एक क्षण मात्र आप यहीं पर ठहरिए इस समय में महादेव जी अपनी प्रिय पत्नी जगदम्बा उमा के साथ शयन किए हुए हैं मैं एक ही क्षण भर में ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके यहीं पर समागत होता हूँ मैं फिर हे भाई आपको साथ ही लेकर आपका प्रवेश वहाँ पर अभी करा दूंगा अतएव यहाँ पर कुछ समय तक आप रुकिए। भार्गव नंदन ने विनायक के इस वचन का श्रवण करके बड़ी ही शीघ्रता से युक्त होकर श्री गणेश जी से कुछ कथन करने का उपक्रम किया था राम ने कहा हे hey भाई आप अंतर में जाकर उन दोनों जगदीश्वरों को प्रणाम करिए मेरा निवेदित कर दीजिए। पार्वती और शंकर इन दोनों को प्रणाम करके मैं तुरंत ही अपने मंदिर को गमन करूंगा कार्तवीर्य और सुचंद्र जो अपने पुत्रों सैनिकों और बांधवों के सहित थे एवं अन्य भी सहस्त्रों नृप्त जो की काम्बोज पहलव शक, कौशलेश्वर थे जो कि बड़ी ही अधिक माया वाले और महान बलवान थे मैंने भगवान शंभू की ही कृपा से तथा परिपूर्ण प्रसाद से युद्ध में सबका निहनन किया है अतएव चरणों में प्रणाम करके फिर अपने घर को चला जाऊंगा इतना निवेदन करके परशुराम वहां पर गणपति के आगे स्थित हो गए थे फिर उन गणाधि प्रभु ने भार्गव से बहुत मधुर स्वर में कहा था विनायक ने कहा हे महाभाग एकमात्र आप यहाँ पर ठहरिए आपको भगवान शंकर का दर्शन हो जाएगा हे भाई आज वे विश्वेश्वर प्रभु भवानी के साथ में विद्यमान है